एक प्रश्न है संख्य योग क्या है संख्य योग का क्या फायदा है संख्य का मतलब गिनना <laughs> संख्य योग वो योग है जिससे सब कुछ जो जगह में है उसको देखना है विश्लेषण करना है और अलग अलग श्रेणी में रखना है दो प्रकार के संख्या योग है एक है ईश्वरीय और दूसरा है निर्श्वर अर्थात आस्टिक और नास्टिक भगवत श्रीमद् भागवत का थी स्वस्क भगवान का पीला देव का आस्तिक संख्या दर्शन संखालित है तो इस प्रकार विश्लेषण है कि जगत में भौतिक पदार्थों भूमिरा प्रलो वायो खनो बोधिचा अहंकार इत्यांग में बिना प्रकृति राष्ट्र था भौतिक प्रकृति है प्रकृति के तीन गुण है पांच इंद्रिय हे पंच ज्ञान इन्द्रिय हे पंच कर्म इंद्रिय है ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय है और आत्म भी है अपरा मकृति विधि में पराम जीव भूतंग महाबाहो ये दंग धार्य थे इस भौतिक जगत में स्तूप पदार्थों है और सब कुछ चलते रहते हैं जगत शब्द का अर्थ है गचित ही थी, थी जगत जो चलते रहते है उसको जगत बोलते हैं तो कैसे चलते रहते हैं क्योंकि जगत में सब आत्मा है और सब आत्मा तो इस जगत चलते है क्योंकि सब जीव आत्मा जो इस जगत में है जागरण निभाओं इंद्रिय सुख सुप करने चाहते और वे प्रयास करते उनके स्थल पदार्थों से उद्भुत शरीरों से और सबके ऊपर चलाने वाले हैं परमात्मा भगवान तो नि ईश्वर संख्य दर्शन उसमें कि ईश्वर है वो उसको नहीं मानना है वो सब कुछ देखते हैं कि जगत में ऐसे ही सब चीजों है भौतिक पदार्थों शक्तियां सब कुछ है परंतु नहीं मानते कि अ उपद्रष्टानुमंत्र चा भुक्ता भरता इत्युक्ता अ परमात्मा है जो सब कुछ देखते हैं साक्षी है सब जीवों का कर्म के साक्षी है और सब जीवों को उनका यथार्थ कर्म फल देते उपज अनुमंत्रा आ भार्ता भोगता महेश्वर वे प्रभु है जगत के वास्तविक भुक्ता है बेमा ही स्वर उनको देह परमात्मा बोलते देष अच्छा सब शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर चलंत है और परम पुरुष पे है परमात्मा तो परमात्मा सबके हृदयमय है सबके परमाणु में भी है और इस प्रकार भगवान अंदर से और बाहर से भी गर्भदक्षा है विष्णु के रूप में क्षेत्र रूप में के रूप में तो अंदर और बाहर दोनों अवस्था से भगवान सब कुछ देखते रहते है सब कुछ नियम चरण करते हैं तो जो लोग मानते हैं कि ये सब जड़ पदार्थ हैं और आत्मा असंख्य जीव राशि भी है और भगवान भी है ऐसे ही संख्य योगी भक्त है उस संख्य योग से आ भक्ति में आना चाहिए संख्यायोग का चरम स्तर है भक्ति और निरीक्षरवादियों वो सब कुछ देखते करते, करते है अनुसंधान कहते हैं विश्लेषण कहते हैं और उनके चरम सिद्धांत है कि कोई भगवान नहीं है हुँ? श्चिक थंडुल ऐसे ही उनका विचार है कि तो ठंडुल ऐसे है पूर्व काल में गांव गांव में तो लोग तो अपना घर के सामने प्रांगण में बहुत धान रखते थे तो कभी कभी वो उद्धान से वृष्टि भिचुक आता था तो एक विचार है कि वो तो धान से आते मतलब वो ध्यान में ही जीवन नहीं है उजाड़ा है तो जड़ से आ प्राण आते है जीवन आते है जीवन का स्रोत है भौतिक लेकिन वो सिद्धांत गलत है क्योंकि क्या हुआ वो एक भिच्छुक उसके अंडे वो धान के बीच में रखा, मतलब वो एक जीवित भिच्छुक से अंडे आया और वो अंडे से भिच्छूक का बच्चा आया था तो इस प्रकार वृश्चिक थंडोल न्याय इस प्रकार सिद्धांत निष्काश करना कि जीवन तो आत्म सही आता नहीं आता है। वो जीवन एक भौतिक पदार्थिक विकार है जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों भी बोलते कि कोई आत्मा नहीं है कोई भगवान नहीं है जगत कैसे चलते ऐसे कोई कारण नहीं है सृष्टि सृष्टिकार नहीं है देखने वाला नहीं है सब कुछ ऐसे चलते ऐसे का मतलब किसी कारण नहीं है तो जीवन क्या है जीवन अलग अलग रसायनों से जीवन उद्भुत होते हैं, तो आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिकों तो, तो प्राचीन काल के संख्य दार्शनिक जैसे हैं। तो वास्तविक ईश्वरिया संख्य दर्शन से फायदा है कि वो सब कुछ विश्लेषण करके सिद्धांत निष्कर्ष होते हैं कि जगत के अंदर में जगत के ऊपर भगवान है भगवान सब कुछ चलाते हैं, वही फायदा है पहुनम जन्म नाम अंत ज्ञान वाम वाम वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुद बहुत जन्मों का ज्ञान मार्ग पर प्रयास करना तो एक दुर्लम्भ ज्ञानी तो भक्ति भाव से भावित होते और स्वीकार कहते हैं कि ये सब जगत में सब कुछ जो चलते सब कुछ के पीछे है भगवान वासुदेव सर्वव्यापी विष्णु तो ऐसे ही संक्षिप्त में संख्य योग का वर्णन है और जानकारी के लिए श्रीमद भागवत का तीसरा देखिए